मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और हमारे साथ टुनू जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है जी जी जी बताइए अपने बारे में क्या करते हैं आप कहाँ से हैं मैं तो लगभग पैंतीस साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ और अपने झारखंड में कार्यकारिणी का मेम्बर हूँ और मैं जिले का अध्यक्ष हजारीबाग जिले का था और अगल बगल जिले का प्रभारी बना हूँ लिया कलकत्ता के चुनाव में मैं कोई भागदारी नहीं आया यूपी बिहार वगैरह में मैं जो पार्टी भेजता है मैं जाता हूं पार्टी हुँ, का हुँ, काम करता हूँ ईमानदारी अपने मुँह से क्या बोलना लेकिन मैं अपना ईमानदारी से पार्टी का काम करता हूं अभी कोई बड़े सरकारी पद पर नहीं गया हूं रेलवे बोर्ड का छह साल का मेंबर मैं था माननीय पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी के साथ उनकी सहयोगी रहा पूर्व वित्त मंत्री जयंत सिन्हा का मैं सहयोगी रहा उस लोकसभा के प्रतिनिधित्व करते थे और मैं विकास समिति में हूँ भारतीय जनता पार्टी में लगातार बाबा से जुड़ने का मौका मिला लगभग आज से आठ साल पहले मैं राजनीति में मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं लगभग घबराहट रहता था कि मैं चोर चवाड़ी ये सब करता नहीं हूँ साधारण मैं ठेकेदारी का कर काम करता हूँ और तो मेरे पिताजी बहुत साधारण आदमी है और हम लोग काम वाम करते थे छल कपट वाली राजनीति नहीं था लेकिन हम लोगों को पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए बहुत प्रयास मैंने किया hmm. तो टिकट किसी कारण <laughs> हो कि भाई आप उस जाति से कमजोर हो तो मत लड़ो आपके पास मनी नहीं हो तो मत लड़ो तो बड़ा हताश होके हम hmm. बैठ जाते थे तो हम एक्चुअल बीस वर्ष की उम्र में एक बार अपने यहाँ चलता था संस्था hmm. रमक कुमारी का तो बहुत अंदर से खिंचा होता था कि मैं इस संस्था में क्यों ना जाऊं hmm. तो मैं जब जाता था तो बाबा का वो जो गोल सा सा नहीं लाल सा जलता है बिंदु hmm. मैं उसे टिक देखता था दीदियाँ लोग जाती थी वहां काम करती थी तो पूछते थे तो उसमें थोड़ा थो लड़पना था तो देखे आधे घंटा बैठे भाग गए कुछ मेरे मित्र दोस्त लोग भी ये संस्था से जुड़े हुए थे तो चलो आया गया बात किया लेकिन आज से पांच साल पहले मुझे जब काफी चोट लगा धक्का लगा दिल में तो हो तो कभी सोचते थे तो लगता है कि हम कहा जाए क्या करें समझ में नहीं आता है हम अपना जीवन को अंधकार में डाले दो तो लड़का दो लड़की है लड़की का शादी करना था बहुत बेचैन थे कभी खरीद पत्नी भी आई हुई है अच्छा, तो बड़ी लड़की को बड़ा परेशान था लड़का खोजने में तो हम जाते थे सेंटर पर मिलते थे कभी कभी तो लोग ने कहा कि आप कुछ नहीं भगवान को ध्यान करो सुबह तीन बजे दो बजे बैठो, तीन से चार बैठो। तो फिर मैंने ऐसा करना शुरू किया और एकदम सुबह की पत्नी भी बोलती थी आप सुबह बैठ के करते और क्या रहते मैं शांति बाबा को ध्यान बाबा के बारे में पूरा डिटेल मैं नहीं जानता था बस बाबा के बारे में बाबा बहुत मदद करते हैं रक्षा करते हैं तो हमने बाबा को याद करने लगा याद करते करते एक दो जगह बच्ची की बात लगी कट गई फिर मैंने जमशेदपुर गया और उस दिन सुबह सुबह में बाबा को याद करके गया घर से भी वो मेरा काम बन गया जमशेदपुर में मेरा दामाद जो है वो इतने में है एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे सर्विस कर रहे हैं वो लगभग लगभग फाइन फाइनल हो गया शादी और हम लोग दुर्गा पूजा के बाद उस वक्त मेरे पास कोई मनी नहीं था mm -hmm. मनी मेरे पास नहीं था हमारे प्रॉपर्टी बहुत है तो हमने सौदा किया हमने बोला जमीन बेचो बेटी का शादी जल्दी करो हमने जमीन बेचा बेटी के साथ लगा मुझे कोई पत्ता उठाकर ऐसे सारा काम कर, कर दिया अब बाबा <laughs> का दीवाना होते चले गए दूसरी बच्ची की शादी की अब राजनीति में अगर टिकट ना भी देना तो गम नहीं होता है ना? तो छोड़ हटाओ हम अपना काम करते थे तो अभी मैं यही हूँ आप इसके बाद दोबारा बार बाबा पास आ रहा हूँ अगले बार हमें दीदी गीता दीदी से मिला था शांति मन में जी जी मानसरोवर में कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें मैं आया भी था एक सप्ताह थे उसमें भी राजयोग मेडिटेशन किया फिर बार हमारे मित्र सब लोग साथ में आए हैं अब बाबा का आगे क्या मर्जी है बाबा जाने बाबा तो राष्ट्रपति बनाने की ताकत रखते हो तो हम तो साधारण हैं लेकिन बाबा क्या नहीं करेंगे क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैं तन मन से बाबा के साथ आ गया हूं बाबा का जो आदेश होगा पालन करूंगा और इतना प्रचार प्रसार जो क्षेत्र में है लोगों को मैं बताता हूँ बताऊँगा कि बाबा से जुड़िए आप जुड़ेंगे तो एक शांति अच्छा आनंद आएगा समाज को दिशा में ले जाना है उस दिशा में बाबाही के बताए हुए रास्ता से हम शांति ला सकते हैं समाज में अच्छा विचारधारा से समाज को हम खड़ा कर सकते हैं बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और नहीं तो अगर जिस प्रकार से आज का राजनीतिक करप्शन का है उसमें हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं आबादी हमें नहीं दे यही आज कहना था आम शांति जी टूनो जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने अनुभव का और निश्चित तौर पर एक ऐसा विश्वास हम पे अगर बाबा कर लेता है बाबा पे हम कर लेते हैं तो एक मुश्किलों का जो दौर है वो ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगी आसान बनने लगता है बहुत बहुत साधुवाद आपको आप सुनाए हैं रेडियो वन वन एफएम। सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्किल रहते रहो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 नमस्कार स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार और नितेश जी से हम बात करने वाले हैं और आप भी पॉलिटिक्स में हैं तो आपका अनुभव और आध्यात्मिक जीवन से ये साथ आपका कैसे जुड़ना हुआ वो भी सुनेंगे तो नितेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद कैसे हैं आप बढ़िया जी, जी जी जी अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए कुछ हमें मैं नितेश चंद्रवंशी झारखंड से कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का झुमरे तले जी जी जी झुमरे का नाम पूरे देश में जाना जाता है लोग <laughs> तो तो तो उसको अंदाज ऐसा व्यक्त करते है जैसा कोई काल्पनिक नाम है जी जी तो मैं तो बताना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को अपने सुनने वाले को झुमरे तले एक खूबसूरत सा शहर है झारखण्ड में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में झुमरे शहर है जो अबरख नगरी के नाम से जाना जाता है अच्छा अबरक एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि न जलती है न गलती है न सड़ती है ना कुछ होता है वह बहुत पारदर्शी और शीशे की तरह दिखती है अच्छा। लाखों रूपया किलो तक का एक सीट मिलता है कि छोटा सा टुकड़ा भी है तो हजारों लाखों रूपए की होती है अभी उसकी खुदाई बंद हो गई है परंतु वो बहुत ही मुख्य धातु है और वो नॉन मेटेलिक है बट क्या है कि वो बहुत कीमती पदार्थ है जो विश्व भर में मांगी जाती है उस जगह से मैं आ रहा हूँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुझे संयोग ऐसा हुआ मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने हमें याद किया और उन्होंने किसी कार्यक्रम में उन्होंने मुझे इनवाइट किया उस इनवाइट के कार्यक्रम में मैंने जब वहाँ पर पहली बार मुझे मौका मिला ये मुझे ज्यादा नहीं हुआ मात्र दो तीन वर्ष पूर्व की ही बात है से मैं लगातार आ रहा हूँ जा रहा हूँ और मिलता जा रहा हूँ लोगो के साथ जुड़ता जा रहा हूँ तो दीदी हमेशा कुछ ना कुछ कोई कार्यक्रमों में हम लोग को बुलाती गई तो मेरा जुड़ाव बनता गया जुड़ाव होने के साथ साथ मैंने देखा मेरे जीवन में थोड़ी परिवर्तन आने लगा है जी तो परिवर्तन ऐसा हुआ कि मैं कई प्रकार के जो छोटी मोटी आदतें ऐसी होती है उसमें मैंने अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ और मुझे हर चीज को भावनात्मक रूप से मैं जुड़ता हूँ किसी चीज से तो दीदी के साथ जब और सब जब कार्यक्रम होते थे मेडिटेशन के लिए जब बुलाते थे मुरली के लिए एक दो बार सुनाया उन्होंने बुलाया तो हम जब वहां गए और फिर सात दिन का कोर्स भी उन्होंने कराया तो मुझे लगा कि जीवन का तो सत्य यही है कि अगर आपका जीवन शांति से अगर व्यतीत हो रहा है तब तो ठीक है तो आप इतने प्रकार के व्यस्तों से मुक्त प्रभावित हो रहे हैं इतने प्रकार के आपको झंझावात जीवन में है कि आप रह नहीं सकते हैं आपको पर, पर, नाना प्रकार की समस्याएं जीवन में घर रहती हैं थोड़ा थोड़ा मैंने अपने आप को साइड करने का प्रयास किया उसको इनको छोड़ो इनको त्यागो कुछ बातें हैं जैसे क्रोध क्रोध भी मेरे पास बहुत आता है और हर बात पर भी कुछ ना कुछ क्रोध आ जाना स्वाभाविक सा प्रक्रिया है उसको भी मैंने कंट्रोल करना सीखा अभी वो पूर्ण समाप्त तो नहीं हुआ है तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा मेरे कंट्रोल करने की आदत बनी है और वो उसका हमारा कुमारी सेंटर पे आने जाने से हो रहा है मेरे जीवन में परिवर्तन आया इसलिए पर अच्छा इस योग से जुड़ना और तीन चार दिन का कोर्स था मानसरो में लोगों ने बिताया समय पर माउंट आबू भी गया तो ऊपर में पठमांडो भवनोग्राफी गए मुझे लगा की मैं ही सिर्फ इसको अपने जीवन में आज सात ना करूँ मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि भाई आपको भी चलना चाहिए तो आप भी आओ यहाँ पर और देखो जीवन में मृत्यु के समय में और बुढ़ापे में ही सिर्फ हम याद योग करें ईश्वर का ध्यान करें तो, परमात्मा को अगर याद करना है तो अभी से जीवन को इसमें लगाना चाहिए इसलिए मैं पत्नी को भी रेणु चंद्रवंशी जी आई है और साथ में मेरी बहन जी भी है शोभा सिंह उनको भी मैं लेकर आया हूँ और इस बार वो दोनों नहीं है हमारे लिए <laughs> तो यहाँ आने के बाद अच्छा लग रहा देख रहे हैं तो बढ़िया लग रहा लेकिन तो मैं बताना चाहूंगा और अपने श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में अगर जीवन में कुछ शांति चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको उपलब्धि चाहिए तो मन अगर शांत है अगर बुद्धि अगर काम कर रहा है शांति से अगर कोई काम करते है तो बड़े से बड़े कार्य भी आप धैर्य पूर्वक अपने काम को निपटारा कर सकते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है इस राजयोग को करने के बाद और ब्रह्म कुमारी हैं उनके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन उनके जीवन को आगे सफलता की ओर ले जाता है बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर बातें आपने अनुभव के साझा किए और निश्चित तौर पर अमूल जो परिवर्तन है उसे लाने के लिए हमें किसी महाशक्ति से जुड़ना पड़ता है और ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग प्रक्रिया है जहाँ पर महाशक्ति से हम जुड़ते हैं और अपनी शक्ति को इंप्रूव करके बढ़ा के हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं जो अनुभव आपने सुनाया और मुझे लगता है कि हम सभी का दायित्व बनता है कि जिस तरह से हम लोग जीवन जी रहे हैं और सभी कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक हमारा भाग राजयोग का भी होना चाहिए जिससे हमें रोज जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे ही हमारी आंतरिक आत्मिक रूपी बैटरी को भी हमें योग से चार्ज कर लेना चाहिए ताकि हमारा बेहतर जीवन हो सके बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सुनाए हैं 107.8 सुनते रहो मुस्कुराते मुस्कुर। रहो पंछी को दे दो तुम एक काम मन पंछी को दे दो तुम एक काम शिव शिव बोलो प्यारा शिव प्यारा पिता हमारा वो शिव प्यारा पिता हमारा हम उनकी संतान पंची को दे दो तुम एक का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 चोच लड़ाना व्यर्थ गया सासों का खजाना तू दान ना दाना समझे खता खेल है उसका उसे है पता अब ना समय तो व्यर्थ गवाना चाहे छो शिव का करो अब ध्यान मन पंछी को दे दो तुम एक का मन पंछी को दे दो तुम एक का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 मन पंछी को दे दो तुम इक का मन पंछी को दे दो तुम इक का